जो वो बात करके लगा था साधारण मेरा किताब ये रोशनी मेरा मेरे नाम पर लिखा वर्णन था मेरा युवाัจचे 25 ये फैसले ने को टच किया इसके परसों में जो था वो तो मेरा हम बात मत आने के प्रोसेस था सो हम बराबर होते आत्म हो, सर्व कर्म त्याग संभावना हेतु आत्मज्ञानवत सर्वर्मत्यागस तद्भीन सेतुवचन अनतलोकमता आत्मज्ञानवत आत्मज्ञात्मक ज्ञान हो गया संभावना इकन से आत्मज्ञान ही से आत्मज्ञान सव संभव सबका तो संन्यास असंभव तदीन से तदसंव आत्मज्ञानक संभव हेतुवचन संन्यास श्लोकमता हेतु कथ न श्लोक का अभी का श्लोक अवचन करते भगवान भाष्यक यनरधि देहात्मा देहृत अर्जुन अबाधि विज्ञानतया अहकर्त निश्चितुद्धि तस्शेष तो कर्म परत्याग तो कर्म से कर्मफल्यागेन चेदित कर्मष्ठान सत्याग्हता देहामस्थल क्योंकि तो तो देह में अहम ऐसे अभिमान आत्मा अभिमान सेहत अज्ञान जो कहा अज्ञान अबाधित आत्मकर्तृत्व विज्ञान आत्मा में कर्तृत्व विज्ञान पहले होता अज्ञान अवस्था ज्ञान होने पर बाधित हो जाता है और अज्ञान क्या बाधिता नहीं है अबाधित है आत्मकर्तृत्व विज्ञान आत्मा में कर्तृत्व विज्ञान उसका करता है ऐसे निश्चित बुद्धि निश्चिता करता ऐसे निश्चित वाला ऐसे जो कर्तव्य निश्चय तो है अपने आत्मा तो में से कर्म परित्याग से अशक्यता संपूर्ण कर्म परित्याग नहीं कर सकता है तो कर्म फल त्याग में चौध कर्मानुष्ठान अधिकार कर्म कर्मफल के त्याग करके वि कर्मानुष्ठान में ही उसका अधिकार है न तो त्याग कर्म त्याग में अधिकार नहीं इस अर्थ को देखाने के लिए कहते हैं क्या नहीं न आत्मनि बाधित आत्मेंतृत्ज्ञानम से आमने कर्तव्य विज्ञान बाधित ही ज्ञान तथा तथा तस्य इसके अर्थ अबाधितमकर्तृत्व विज्ञान तस्था अबाधितमकर्तृतःम दर्शत अज्ञा सर्वकर्म संन्यास असंभव हेतु माह योजना इसको दिखाने के लिए अज्ञानी सर्वकर्म संन्यास नहीं कर सकता असंभव उसके लिए हेतु कहते तो नहीं भगवान न ही देहृता शक्यं त्यक्त कर्मण्य शेषक यस्तु कर्म फल त्याग सत्याये सत्याशेष देहबृता अशेषत कर्मा त्य नही शक्यम् देहधारी अज्ञान अज्ञान संपूर्ण कर्म त्याग नहीं कर सकता है यस्तु कर्म फल त्यागी यस्तु उससे विशेष जो कर्म करते थे कर्मफल त्यागी उसको त्यागी त्याग है नहि निका थेस्मत देहभृता देहं विभरती देहभृत को देह को धारण करने वाला देह में अभिमान अभिमान करने वाला, देह देह आत्मा को नहीं विवेकी, विवेकी को नहीं, वेदा सही वेदाविनाशीन कर्तवाधिकार निवर्तित वेदाविशीन ये अजम कथम स पुरुष जाकर मारेगा मरायेगा विवेक तो के लिए कहा कर्तृत्व अधिकार से निवृत्त तो है तो हन धातु का प्रयोग क्या कुछ करेगा करेगा विवेक के नित्या देहवृत्ता नहीं विवेक देहधारित देहवृत्ता कर्माधिकार विवेकी भी तो देहधारीहवृत्त हो गया कर्माधिकार होना चाहिए ऐसा संकल्प से करते नहीं विवेकी तो कर्म से है किंतु निवर्ति कर्तृत्ध तत्पूर्व कर्माष्न तस्त कर्तृत्धकार है काल कर्तृत्कार कर्मषान उसे ज्ञान बेहधारिणी तदिमा अथ श अतस्तन देहवृता अतः ज्ञानी देहधारण कन्यापरवी तो तदिमानी अभा में आत्मा नहीं हन अत देता अज्ञान न श्यम त्यक्त सं जो देहधारी धारे संपूर्ण कर्म त्याग नहीं कर सकता है अच्छा सर्वर्म त्याग योग हेतु कृत फलित अज्ञानी कर्म त्याग नहीं करेतु हेतु, है। हेतु क्या फलिता तो हुआ अधिकारी, तस्मा यज्ञिकृत अर्मा कर्म फल्यागी अनुसार कर्मफलास मात्र संस कर्म राग कर्तृत्मा फलक्या करता है उसको त्यागी कहते कर्मी अपि सन स्तुति अभिप्राय उसकी स्तुति के अभिप्राय से कर्मी होते हुए भी उसको त्यागी कहते हैं टीकाने कर्मानुष्ठान त्यागी कर्म अनुष्ठान करता उसको त्यागी कहते कहेंगे तो कहते कर्मी अपि सन कर्मी होने पर भी स्तुति के लिए कहते हैं कर्म फल त्याग करने से कर्मी न फल त्याग कर्मिणी कर्म करने करे पदी फलत्यागेन त्याग वचन तो फलत्याग कर्मस त्याग कथन तो क्या है फलत्याग की स्तुति के लिए कथ्य तर्वर्म त्याग संभवतीश्य विवेकवैराग्याम देहान से उक्त निगम है सर्वकर्म त्याग कस्य संभव कौन कर सकता है शाह विवेक वैराग्यामत विवेक वैराग्य मुख्यवादी जब तो देहाभिमानी नब तो सबल मनन करता है देह अभिमान चले देता है तो वही सर्वकर्म से सकता है विद्वान हो तथा विद्युत हो ये निगम है तस्माच परमार्थदशिना एवं अधेह वृता जो परमार्थद्य है वो देहधारी नहीं है क्योंकि देहात्माभिमान रहता है देहात्म भाव रहते न अशेष कर्म संस्य कर तो वो कर सकता है उक्ताधिकारीकर्म संयास असंभव कर्मों में अधिकारी है तो सर्वकर्म संन्यास नहीं कर सकता है असंभव किन्तु तो फला क्या कर्तव्य का संन्यास का फल नहीं है तो क्यों करेगा इस तो कि संकल्प किम पुनः तत्पनमें संन्यास से, यकर्म पर कर्मत्यागे फलासारी संन्यास के दिन सर्वकर्मत्याग का अर्थ भी कहेंगे सर्वकर्म का फल फलपरिचयाग से क्या लाभ है? कर्म करेगा और फलत्याग करेगा तो क्या प्रयोजन हो गौण्स मुख्य से संयास से फल कितु विकल्प है उच्चते हैं संयास गौण्यास मुख्य सन्यास मुख्य सन्यास से तो सत्व ज्ञान और गौण सन्यास से जो कर्म फल त्याग करता है इसका फल पूछना चाहे तो इसे विकल्प से उचित एक सर्वकर्म त्याग जो कहा तो सर्व कर्म परित्याग्याग सर्वकर्म त्यागो नाम तद अनुष्ठान तत्फलाधि त्याग को कर्म करने पर ही कर्म फल अभिस त्याग को ही सर्वकर्म परित्याग कहा गया उसका क्या फल क्यों स मुख्य सन्यास तलमुख्य संयास में अमुख्य उसका फल पाते अमिष्ट मिश्रम चिव्यगिप्रेत न तो संसि कथित नाम अनिष्टम इष्टम मिश्रम त्रिविधम कर्म फल कर्म का फल तीन प्रकार है अनिष्ट नरकादी पशु पशु इष्ट है देवतादि मिश्र है इष्ट अनिष्ट अनु मनुष्य ये कर्म का तीन प्रकार फलती अत्यागीना जो कर्म फल त्याग नहीं करते हैं उनको होगा प्रत्यय न करते जो सन्यासी कर्मार उनके फल नहीं होता है अज्ञान के लिए होता है मुख्य तो संवकर्म से आगे सम्यक सर्व संसार उचित समय क्या फल नहीं क्या मुख्य तो संसकर्म त्यागे सर्वकर्म त्याग समय पर सम्य विधि द्वारा ज्ञान के द्वारा सर्व संसार उचित फल न तो संसमित मुख्य सन्यासी के लिए नहीं उनको छोड़कर के अन्य के लिए तीन प्रकार के फल है पाद तयम व्याकर होती भगवान भाष्यकार व्याख्यान करते हैं अनिष्टम नरक सिर्यगा लक्षण नरक तीरियो की सुपक्षा इष्टम देवादिलक्षण मिश्रम इष्टानिष्ट संगीतम इष्ट अनिष्ट दोनों से मिलावा मनुष्य लक्षण पुण्य पाप दोनों से प्राप्त होता है त्रिविध्ण, त्रिविध्ण से त्रिप्रकार तीन प्रकार कर्म लो कलम कर्म धर्म लक्षण से धर्म, धर्म कर्म बाह्य अनेक सद कारक व्यापार से निष्पन्न होता है अभिद्या इंद्रजालायम इंद्रजा सदृश माया सदृश महामोहरम महामोहकर प्रत्येगात्सर्पीव प्रत्येगात्मा संबंधी उसको फल कं कहा गया लयम लय काम फल प्रकार फल्या कर्मी जो पर्थसन्यासी अथसन्यासी न प्रत्येक सरजता का रूल थी अवशिष्ट निक योनि संग्रह आदिपति निकृषा पाप का फल देवादी से आदिपदन आगे उत्कृष्ट योनि ग्रहण फल शब्द बाह्य अनेक कारक व्यापार निष्पन्न होता फल अभिजात्री कारण कर्णदनेक मिथ्यात्म बाहर अनेक व्यापार से निष्पन्न होता फल अविद्या अविद्यात मयोगम तक दृष्टिमात्र देह दृष्टान्त अविद्यात होने कारण मात्र देह दृष्टिमात्र देहो ये ज्ञान ही उसका स्वरूप दृष्टि से उसका अतिरिजत स्वरूप नहीं प्रतिभा से अतिरिक्त स्वरूप नहीं प्रातिभाषिक उसको कहते दृष्टि मात्र देह दृष्टि मात्र देह का स्वरूप मित्र दृष्टि मात्र उसका स्वरूप केवल दिखता है हृदय में सर्व दृष्टि मात्र स्वरूप भर्तम से अतिरिक्त ज्ञान से कोई वक्त ही नहीं कर्मा चंद दे। देते इंद्र जाल मायुपम जादूगर कुछ दिखाता है वस्तु तो नहीं केवल दिखता है प्रती तो रमणीयतम सुचेत और से बड़ा अच्छा है फल कर्म का फल महामोहरम ये रमणीय महामोहरम बड़ा अच्छा लगता है कि तो अभिवेषन डरने वाला है अविद्योत्थत अविद्या अस्तित्व आत्मा अस्तित्व अविद्या से उत्पन्न होता है फल अविद्या वस्तुतः आत्मा में है ही नहीं आत्मा अस्तित्व ही न, न। इसलिए कहते प्रत्येगात्मा उपसर्पीव प्रत्येगात्मा संबंध ये तो लगता है फल जो कुछ सुखदुखा भी अंत करण में मृत्यु है उसने आत्मा चैतन्य का प्रतिम्ब होने से प्रतिम्ब चिदाभ में वह कंपन दिखता है जैसे जल के कंपन चंद्र के प्रतिम्ब में दिखता है इस प्रकार अंत का परिणाम वृत्ति सुख दुख का वृत्ति चिदाभाष में दिखता है तो चेतन में संबंधी जैसे प्रतीत होता है चिदाभाष को चेतन मानते अज्ञान से तब तो सम्बंधित है ना वस्तु तो आत्म संबंध नहीं प्रत्येगात्म तो उपसर्गी उपसर्पति फल उत्तम फल कर्मीण मिष्य चेहद अमुख्यस्यासोक्तिपर पादत्र से कथमित आल कर्मियों का है मुख्य संन फलोक्तिपर अमुख्य संयास फल कथन पर पाद तेज होगा संकल्प से कहते हैं अपर म्थ संन्यासी नाम ये फल होता है फलाभिंधि विकला नाम कर्मी नाम देह पाता के उद्धम तो जो फलावि आवश्यक नहीं फलाभिसंधि विकलानाम कर्मीणाम फलइ्छा रहित जो कर्मी है देह पात के बाद कर्मानुरु फलम आवश्यक है और कर्म कहाँ होगा संचित कर्म कर्मानुरु जो संचित कर्मानुरोधी फलम आवश्यक है आगे फल्छा नहीं सिद्धि तो होगी किन्तु पहले जो संचित कर्म है उसमें से जो फल देने के तैयार हो जाएंगे उसके अनुसार ही फल आवश्यक तो भोगना पड़ेगा कर्मी नाम अपरमार्थ तो सन्यासी जिनको ज्ञान हुआ उनके लिए फल नहीं न तो संन्यासी नाम कहते थे परमार्थ तो के सन्यासी के लिए फल नहीं और अज्ञान के लिए फलाभि संदि त्याग करके कर्म करेंगे तो भी जब तो ज्ञान नहीं हुआ उनको त्रिविध कर्म फल भोगना पड़ेगा संचित कर्म के अनुसार कर्मिण सता अफलासन्धीनासन्यासी चाव्यसन्यास फल मुक्त चतुर्थ पाक से कर्मी होते हुए अफलासंधीना जो फलासन्धरिता वो मुख्य संन्यासी नहीं अमुख्य अमुख्यसन्यासी फलया करते मुख्य सन्यासी न मुख्य सन्यासी तो सर्वर्म तबिया मुख्य संयास फल असन्यासी का फल का त्रिविध कर्म फल भोगना पड़ेगा संचित कर्म के अनुसार नतु का नाम संचित इसका व्याख्या न करते भगवान कर। नतु वास्तव न नाम परमहंस परिग्राज का नाम केवल ज्ञान निष्ठा क्वित परमहंस परिग्राज है आत्मात्म विवेक करने वाले परमहंस परिभाज करके परिभा सन्यासी केवल ज्ञान स्थान नाम केवल ज्ञान निष्ठा केवल ज्ञान स्थिति और कुछ नहीं उनके लिए कोई फल नहीं टीका नहीं अमुख्य संयासम अनंतर प्रकृतम व्यवच्छिन्नती अमुख्य संन्यास पहले कहा गया भगवत उसका व्यवच्छेद करते हुए नहीं परमाण् सन्यासी का फल नहीं तेषा प्रधान धर्म उपदिश परमात्म संन्यासी का प्रधान धर्म मुख्य क्या है केवल ज्ञान निष्ठा यही एक धर्म अन्य धर्म नहीं है क्विदेश नथोत्तम फल तेषा संबंध किसी देश काल में उनका फल नहीं है ज्ञानी के लिए तभी परमात्म संन्यासो अफलता तो न अनुष्ठेयता आशंक तो फिर का क्या फल इष्ट फल भी नहीं मिला अज्ञानी के इष्ट अनिष्ट मिश्र तीन प्रकार फल है परमात्म संन्यासी को कोई फल स्वर्ग आदि फल भी नहीं मिला फल हो गया न अनुश्चेता ऐसा संका कंस करते तस्वीर मुख्य वो तो आत्मख्य रूप फल में अवसायी है मुख्य फल देने वाला अन्य कोई फल नहीं नहीं केवल समयग दर्शन निष्ठा अभिद्यादि संसार बीज न उन्मूल उन्मूलयती कदा विषय केवल सम्मेद ज्ञानी अभी व्या संसार विजय को उन्मूलन कर देते हैं। है न उन्मूल न कदाचित इतिहास अर्थात ज्ञान उनसे मुख्य प्राप्त करते है यही मुख्य फल है न्थ संन्यास बद अविशेषा अज्ञा परसो कि स्याग से सुकता तक अपन जैसे अज्ञानी अपरमन्यास कर्तव्य कर्म अनुष्ठानकर्तव्य कर्मफल त्याग हैं। गौणस संन्यास अपरसन्यास के लिए वो समर्थ है तो अपरमाथसन्यास हो तो परमा संन्यास भी क्यों नहीं करेंगे अविशेषा बराबर है ये भी संयासन्यास परमासन्यासो भी कि यदि अपरसन्यास कर्ते कर्म फलत्याकर्षते तो अज्ञानीसर्वकर्म भी त्याग से सुकता तो सरले कर्म त्याग कर्मुर्म तो कषे कर्मचारसी संभवतीदर्शिद्रष्ट शील आत्मतः जानी वाला क्या ही अशेष कर्मसन्यासी कर्म संन्यासी कर्म हो है। का का फल, है। है। सकता है क्रिया आत्मी क्रियाकार क्योंकि आत्मा क्रिया कारक फल यागा क्रिया खर्चाधिकारक फलस्वर्गा आत्मा अविद्या से आरोपित है जो परमा ज्ञान हो जाता है उसका त्याग त्याग करता है तमग दर्शना अविद्यावृत तो की सद आरोपित्रियाृत्ति हेतुथ दर्शन सम्यदर्शन ज्ञान से अभी निवृत्ति होगी कारका जानसन्यास विद्यावतसर्मस्यावृत्ति दशे परमार्थ परमार्थ संन्यास शन एव एवकार के द्वारा व्यावृत्ति करते हैं अज्ञानी विद्यावत ज्ञानी का सर्व सर्व कर्म कर्म संभावना मुक्त सर्वक संयासी संभावना है सर्व कर्म संन्यास है तो परमार्थ पर्थदर्शन एव एवकार से कि व्यावृति करनी न तो अच्छी अज्ञानी सर्वकर्मसन्यासी नहीं करता है अभिष्ठ क्रियाकर्षण कारकातन पश्यत अशेष कर्मसनस न कर्म संभव अभिष्ठादी क्रिया के कर्ता है अभी कहीं अद्व निवर्तक संपादक कारक आत्मतःन पश्यत उसमें जो आत्मबुद्धि करता है अशेष का। कर्म संनयास का संभव नहीं है अभी अशेष कर्मण तदेतूना च रागादीना त्यागा के कारके अभिष्ठादिस्व आत्म प्रदर्शन है मह अज्ञानी कर्म का त्याग क्यों नहीं कर सकता है अशेषकर्माण त्यागा योगे अतहेतूना रा कर्मक हेतुराग तो देशकर्मक हेतु स्वर्गा राग अनकर्मक हेतु कृष्ण सत्रदिद्वेश रागदीना त्याग अज्ञानी नहीं कर सकता है कारण क्या है कार्य कारनादिशु आत्मदर्शन हेतु अधिस्थानादि जो क्रिया का निर्वर्तक तो कारक तो उन्हें आत्म तो दर्शन आत्मबुद्धि हेतु यही कहते क्रियाकर्तृणी कारकाणी आत्मसैन करता सम्पादक कर कारक अधिस्थान तथा कर्ता आदि करने वाले उसको आत्मचयन जो तो दिखता है वो तो सर्व कर्म त्याग नहीं कर सकता है कर्म के कारण राग आदि का भी त्याग नहीं कर सकता कथमाधुष्ठादीना क्रियाकर्तृत्व कथम वस्ते आत्म आशंक्य अतंतर श्लोक चतुशा अभिष्ठादीना क्रियाकर्तृत्व क्रिया का है कैसे कथम वा अवग्रह कथम प्रदि अज्ञा अभिष्ठादीना है अनत श्लोक चतुष्ट आगे चार श्लोक निपर्जत उसका तात्पर्य करते भगवान महसे कर। तदेतर तो ही से श्लोक भगवान श्रीकृष्ण कर्माधि अप्रामिका आदो उधर पंचयिता महाबाहो कारण बोधने पंचायता महाबाहो कारण्येकृता प्रोक्ता सिद्धकण सांख्येता प्रोक्ता सिद्धकण पंचईता महाबाहो कारण्येकृता सिद्धये सिद्धकण कारणानि सर्व सर्व कारण ये पांच इसका सर्वकर्मणाम सर्व सर्वकर्म की सिद्धि के लिए संपन्न संपादन करने के लिए सांख्यन्त प्रेदांत शास्त्री में कहा गया मैं निबोध मेरे वचन के समय नाम, के कर्म के लिए पांच कारण है।, है इस का उद्धार पंच कहने वाले ये कारणानि करते ये पांच कारण है कर्म का संपादन संपादक निवे भमे मम उत्तर चेत समाधान प्रदर्शन कारण वचन से जो क्यों कहते है उत्तरत्र चेत समाधान आगे जो कहने वाले चित्त समाधान करने के लिए प्रदर्शनार्थन चीज मेरे वाक्य से सुनो विशेष कहने वाले वैषम्य जो पहले कहते थे अभी में दिखाने के लिए मे अनुबोधि उत्तरत्री अधिक वहाँ चित्र के लिए वस्तु तेजाम वस्तुओं का वैषम्य दिखाना है न ही चेत समाधान ज्ञात चित समाधान के बिना अभिष्ठ तथा ज्ञान योग भाष्य कारण ज्ञात ओ कारण ज्ञातव्य कहते सांख्येता पृथ्विक भगवान कहते ज्ञातव्या पदार संख्या यस्त्रे तत्ख्य तो वेदाने वेद ज्ञातव्य पदार्थ संख्या ये का कहा जाता है में वो सांख्य है वेदांत वेदात इन्हने साख्य शब्द विस्दय से ज्ञातया पदार्थ ज्ञाते पदार्थ कदार्थ सत्पदार्थब्रह्म प्रत्येगात्मा पदार्थ लक्ष्यार्थे तत्पदार्थ शुद्ध ब्रह्म तरधी तदुपयोगीन से श्रवणादय पदार्थ उनका एकत्र और उसके लिए उपयोगी श्रवणादि श्रवण मनोन पदार्थ जिस विस्तृस में उसका विस्पादन किया जाता है वेदांत विशेषण विभाजित कृतांत भी, भी वेदांत हैषण कृतम कर्म उच्य तो कर्म तस्तम यतेत कर्म वो कर्मांता। कर्मांता का यदि वेदांत तत्व द्वारा कर्मसान भूमि से वाक्योपक्रमाकूल दस वेदात ही कृतांत कैसे कृता हुआ कर्म कांत कैसे वेदांत होता है देदान थे, देदान थे तो तत्व वेदात तत्व के द्वारा कर्मसान भूमि कर्मातस्थल तो कर्म कृत्य अंत येदाते वेदात वेदात में कर्म कांत क्योंकि वेदांत सस्तु ज्ञान के द्वारा कर्म समाप्ति का स्थल है इसी वाक्य उपक्रम में कहा गया वो तो अनुकूल दिखाते यावान अर्थ उदयपा सर्व सम्पद है सर्वे वे देते ब्राह्मण उदपानी उपाधे यावान संपदित स्नान आदि वो सब कुछ समुद्र बड़े जलाशय अंतर्भूत यहाँ उपाधिकृतम कार्य सर्व समुद्र अंतर्भूति कृत कार्य समुद्र अंतर्भूत है तथा सर्वेष् वेदेश कर्मेश्वर यदम कर्म करने तो वाले वेद में जो कर्म का तो फल तब ज्ञानवत ब्राह्मण से ज्ञान अंतर्भूत ज्ञान ब्राह्मण से ज्ञान अंतर्भूत कर्म का अंत हो गया कर्तव्य अनवश्यक ज्ञान प्राप्त कर किसी कर्तव्य नहीं रहा कर्म का अंत हो गया ताक्यामक्राम सर्वर्माचल पार्श ज्ञानी समझाते सर्व कर्मणा आत्मज्ञाएं निवृत्ति दस कर्म का वेदांत में कहा जो वाक्यपर्य आत्मज्ञा सर्वर्माण निवृत्ति कर्मणा सर्वर्मे निवृत्त कथ वेदात से कृताश आरोप आत्मज्ञान होने पर सर्व सर्वकर्म की निवृति होती है ऐसा होने पर भी वेदांत कैसे कृतांत तो शब्द का अर्थ हुआ ऐसे शंका होते कहते अत तस्मी आत्मज्ञान्थे सांख्ये कृतांत वेदांत स्रोता सिद्ध निष्पत्थम सर्वकर्मा तस्मिन आत्मज्ञान्थ सांख्य आत्मज्ञान के लिए शास्त्रीय सांख्या वही कृतांत क्योंकि ज्ञान के द्वारा वेदांत कर्म के अंत में समाप्त होता है वेदांत का सर्वकर्माण सिद्ध एक निष्पत्स मतवचन निबोधय पूर्व में समझ वही मेरे वचन से सुनो महावाहु अतिष्ठानी का कर्मता मान मूलत्वाद ज्ञानी प्रश्न पूर्वक विशेषत स्थान निर्देश कर्म के लिए पांच है कारण अधिस्थानी मान मूलत्वा प्रमाण मूलक जानने का ही अधिस्थान पांच कर्म के संपादक उसके आ गया इधानीम प्रश्न पूर्वक विशेष प्रस्ताव निर्देशती सामान्य कहो दिया पांच अधिक कारण है अभी प्रश्न करके विशेष करके उसको दिखा हैं कौन कौन काश्न कर उसका उपलब्ध देते हैं अभिष्ठ तथा कर्ता कारणं कारणं च च तथा कर्ता पृथ्वी विविधास्ृक चेस्ता दैवात्रेषाचे क्योंकि शरीर ही भोगायतन है इच्छा दे से सुखत्व ज्ञान आदि के अभिवृत्ति का आश्रय उसको देह कर्म करने के लिए शर् कारण है तथा तो करता।, करता है उपाधि विचित्र बुद्धि आदि उपाधि विचित्र जो कर्चा भुगता है वाक्यार्थ और वही कर्म करने के लिए उपयुक्त तो है कर्ण से पृथ्वी इंद्रिय ज्ञानेन्द्र कर्मेन्द्र विभिन्न प्रकार करण है विविधाच पृथक चेष्टा अनेक प्रकार पृथक चेष्टा पांचवायु पाणपना सौंद्रनुग्राहता पंचम एक पांच से कर्म होते प्रतीकमाधा व्याकृति प्रतीक लेखरे भगवान भास्कर व्याखंड करतेष प्रतीक इच्छा देश सुख दुख ज्ञादीनाव्यक्तिराश्रय अभिधि शरीरम ये अभिषान हो गया आश्रय इच्छा देश सुख दुख ज्ञान आदि नाम अभिव्यक्त है आश्रय क्या अभिव्यक्ति का आश्रय शरीर में ही इच्छा देश सुख दुख, ज्ञान आदि की अभिव्यक्ति होती है इसलिए शरीर मिलता है भोग करने के लिए भोग आयतन का आग्रह में ही उनकी अभिव्यक्ति होती है अंत का धर्म ही शरीर में आश्रित होने पर सर्ग में अभिव्यक्ति होती इसे सर्व को अभिषण का तथा करता उपाधिलक्षण लक्षण की कहानी क्या उपाधिलक्षण बुद्धियादिधि बुद्धियादि उपाधि लक्षण का तो बुद्धि स्वभाव बुद्धिस्वभाव बुद्धियादि स्वभाव बुद्धिदि अनुविधाई बुद्धियादि अनु बुद्धिदि बुद्धिमानों को अनुविधान अनुकरण करने वाले बुद्धि में जैसे प्रतिम्ब बुद्धि में जैसे कंपन आदि होता है बुद्धि होती है उसकी सीधा भाषण प्रतिम्ब में इसे दिखता है इसलिए आत्मा में बुद्धि अनुदायित्व तो है सब तो धर्मान आत्मनिपक्ष आत्मा में दिखता बुद्धिण में राज होने पर बुद्धि होने पर उसमें प्रतिम्बित आत्मा में दिखता है तो आत्मा में देखता है तो ज्ञानी सब धर्मान अंतकर्ण के धर्म को तो आत्मा में लिखता हुआ उपही करता उपाधि उपा अधिप्रधान ये भी कर्म करने के लिए कारण है तथा तो कार्यलिंगकम अनुमान सूचित कार्य कारण का अनुमान होता है कार्यम लिंगम से अनुमान कार्यलिंगकम अनुमान जैसे धूम है कार्य है वन का उसको लिंग हेतु बना करके बनि ज्ञान होता है ठीक इसी प्रकार यहाँ भी स्रोत्राधिकम शब्दादि उपलब्ध है कर्णम चुगता हो गया कर्णमच कर्ण क्या है स्रोत्राधिकम शोत्राधिकरण कैसे कि निश्चय होगा इंद्रिय अतिद्रिय इंद्र का ज्ञान नहीं होता जो दिखते है तो गोलक है तो कार्य से इंद्रिय का ज्ञान होता है कार्य लिंगकम अनुमान कार्य शब्दादि उपलब्ध शब्दादिउप विधम नाना प्रकार द्वादश शम बार संख्या ये इंद्रियो का ज्ञान उसके कार्य शब्दादि उपलब्धि रूप कार्य से निश्चय होता है द्वाद संख्या इंद्रिय ज्ञानेद्रििया पंच पंचकर्मेन्द्रिया मनोबुद्धिस्त संख्या ज्ञानेद्रिय कर्मेंद्रिय दश और मनोबुद्धि को मिलाकर के बार करके चेष्टाया विविधता नाकार तदव स्पष्ट विविधा चृथक् चेषा भिन्न भिन्न विभिन्न प्रकार चेषा वाववी आयो रिमे की वायवी आ प्राणापनाद्यासो अलग है पृथोत्तम असंकीन पृथक् चेष्टा अलग अलग चेष्टा नहीं प्राणापनादि चेष्टा न मिथ अस्ति अस्थि प्राणपानदि चेष्टा परस्पर संकट मिलना नहीं अलग अलग चेष्टा है सभी अलग अलग नाम होता है अलग अलग व्यापार को लेकर के प्राणपान ज्ञान उदान समान अलग अलग नाम है दैवम एवं दैव चैवात्र पंचम दैवम च च अत्र कहले अधिष्ठान कर्ता और प्राण ये है पञ्चमं अत्रु चतुर्षु पंचम चारित आदित्यादि तो दैव कौन आदित्यादि चक्षरादि अनुग्राहक प्रत्येक इंद्रिय का अनुग्राहवता है ज्ञानेन्द्र कर्मेन्द्र के अधिष्ठा देवता है उनको दैव शाह आदित्यादा चेष्टा ओम पंचम ओ शु शो भगविंदो बृहस्पति शो विष्णु नमो ब्रह्मे नमस्ते वायु श्रुने व्यक्ष